आवाज है साथी पवन सत्यापी की तो इसे सुनिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिए जैसे ही हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि फिर करना क्या होगा जवाब आसान है इस माहौल को छोड़ दीजिए जिसमें आप पले हैं और जहां ये कहना एक फैशन है कि जनता पशुओं के झुंड के सिवा कुछ नहीं है आम लोगों के बीच आ जाइए और जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा आप देखेंगे कि हर कहीं इंग्लैंड में फ्रांस में जर्मनी में इटली में रूस में और यहां तक कि अमेरिका में हर कहीं जहां भी एक वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त है और एक वर्ग उत्पीड़ित है वहां मेहनत वर्ग के बीच जबरदस्त काम चल रहा है जिसका लक्ष्य है पूंजीवादी सामंती शासन द्वारा लादी गई गुलामी को हमेशा के लिए खत्म कर देना और एक ऐसे समाज की बुनियाद डालना जो इंसाफ और बराबरी पर टिका हो जनता का आदमी अब अपना दुख उन गीतों में उड़ेल कर नहीं रह जाता जिनके सुर आपके दिल को चीर कर रख देते हैं जैसे गीत ग्यारहवीं सदी के भूदास गाते थे और स्लाओ किसान आज भी गाते हैं वो अपना अधिकार पाने के लिए अपने साथी मेहनतकशों के साथ मिलकर जूझता है उसे मालूम है कि वो क्या कर रहा है और अपने रास्ते की हर रुकावट से भिड़ने के लिए वो तैयार है उसके विचार लगातार ये सोचने पर केंद्रित रहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे जीवन तीन चौथाई मनुष्यों के लिए अभिशाप न रहे बल्कि सबके लिए वास्तविक आनंद बन जाए वो समाजशास्त्र की सबसे बीहड़ समस्याओं को लेता है और अपने विवेक अपनी प्रेक्षण क्षमता और श्रम पूर्वक जुटाए अपने अनुभव से उसे हल करने की कोशिश करता है अपनी ही जैसी बदहाली में जी रहे दूसरे लोगों के साथ आपसी समझदारी बनाने के लिए वो समूह बनाने की संगठित होने की कोशिश करता है वो संस्थाएं गठित करता है जो छोटे छोटे चंदों के दम पर मुश्किल से चलती हैं वो सीमा पार के अपने जैसे लोगों से रिश्ते बनाने की कोशिश करता है और वो उन दिनों की तैयारी करता है जब लोगों के बीच युद्ध असंभव हो जाएंगे वो उन हवाई मानवतावादियों से कहीं बेहतर ढंग से ये काम करता है जो विश्व शांति का नारा लेकर उछलकूद करते रहते हैं ये जानने के लिए उसके बंधुक क्या कर रहे हैं उनके साथ ज्यादा करीबी जुड़ाव बनाए रखने के लिए अपने विचारों को प्रस्तुत करने और फैलाने के लिए वो अपना छापाखाना चलाता है लेकिन कितनी मुश्किलें उठाकर कैसे अनवरत काम की बदौलत वो ये कर पाता है आखिरकार जब वो घड़ी आती है तो वो उठता है फुटपाथों और बैरिकेडों को अपने खून से लाल करता हुआ वो उन स्वतंत्रताओं को हासिल करने के लिए झपट पड़ता है जिन्हें ताकतवर लोग बाद में फिर से भ्रष्ट कर देंगे और उसी के खिलाफ मोड़ देंगे कोशिशों का कैसा अनतहीन सिलसिला है कभी न रुकने वाला कैसा संघर्ष है हर बार नए सिरे से शुरू होने वाली कैसी कड़ी मेहनत है कई बार तो बीच में ही लड़ाई छोड़ जाने वालों से खाली हुई जगहों की भरपाई करनी पड़ती है यह नतीजा होता है थकान का आत्मा के भ्रष्ट हो जाने का प्रताड़नाओं का कई बार बरबर बर हमलों और ठंडे दिमाग से किए गए हत्याकांडों से तबाह हुई फौजों की भरपाई करनी पड़ती है कभी कभी बड़े पैमाने पर किए गए कतलेआम से एक झटके से तोड़ दी गई कड़ियों को फिर से अध्यवसाय पूर्वक जोड़ना पड़ता है और नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है ये अखबार उन लोगों की बदौलत चलते रहते हैं जो खुद को नींद और भोजन से वंचित करके समाज से ज्ञान के चंद कतरे जुटा लेते हैं आंदोलन उन चंद सिक्कों के दम पर जीवित रहता है जो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं में से भी कटौती करके दिए जाते हैं और ये सब लगातार मौजूद इस खतरे की छाया में चलता है कि जैसे ही मालिक को यह पता चलेगा कि उसका मजदूर उसका गुलाम समाजवाद के रंग में रंगा है वैसे ही उसका परिवार भीषण दुख तकलीफ के भवन में गिर जाएगा अगर आप जनता के बीच जाएंगे तो आप यही देखेंगे अपने बोझ के तले लड़खड़ाते हुए इस अंतहीन संघर्ष में मेहनत करने वाले इंसान ने न जाने कितनी बार ये सवाल किया है कहाँ हैं कहा हैं वे नौजवान लोग जिन्हें हमारी कीमत पर शिक्षा मिली है कहा हैं वे नौजवान जिनके पढ़ने के दौरान हमने उन्हें खिलाया कपड़े पहनाए है? कहा हैं वे जिनके लिए खाली पेट और बोझ से अधूरे होते हुए हमने ये मकान बनाए ये कॉलेज बनाए ये लेक्चर रूम और संग्रहालय खड़े किए कहां हैं वे लोग जिनके फायदे के लिए हमने पीले थके हुए चेहरों के साथ ये बढ़िया किताबें छापी हैं जिनमें से ज्यादातर को हम पढ़ भी नहीं सकते कहां हैं वे प्रोफेसर जो दावा करते हैं कि उनके पास मानव जाति का तमाम ज्ञान विज्ञान है और जिनके लिए मानव जाति भी किसी दुर्लभ कीड़े से बढ़कर नहीं है कहां है वे लोग जो हमेशा ही मुक्ति की प्रशंसा में भाषण देते रहते हैं लेकिन हमारी स्वतंत्रता के बारे में कभी नहीं सोचते जो रोज बरोज उनके कदमों तले कुचली जाती है कहा हैं वे वे लेखक और कवि वे चित्रकार और मूर्तिकार एक शब्द में कहा है पाखंडियों का वो पूरा गिरोह जो आंखों में आंसू भरकर जनता के बारे में बातें करता है लेकिन जो कभी गलती से भी हमारे बीच नजर नहीं आता हमारे कमरतोड़ जीवन में हमारी मदद करता नहीं दिखता कहां हैं वे वाकई कहां हैं कुछ तो पूर्ण उदासीनता के साथ आराम से जी रहे हैं और बाकी ज्यादातर लोग गंदी भीड़ से नफरत करते हैं और अगर इस भीड़ ने उनके एक भी विशेषाधिकार को हाथ लगाने की जरूरत की तो उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार रहते हैं यह सच है कि कभी कभी ऐसा कोई नौजवान हमारे बीच आता है जो ढोल नगाड़ों और बैरिकेडों के सपने देखता है और सनसनी दृश्यों की चाहत रखता है लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि बैरिकेड की मंजिल का रास्ता लंबा है काम कठिन है और इस मुहिम में मिलने वाली सराहना का मुकुट कांटों से भरा है वैसे ही वो जनता की लड़ाई को छोड़कर चल देता है आम तौर पर ऐसे लोग महत्वाकांक्षी मनसूबेबाज होते हैं जो अपने पहले प्रयासों में नाकाम रहने के बाद इस तरीके से लोगों को फुसलाकर उनके वोट हासिल करना चाहते हैं लेकिन जैसे ही जनता उन्हीं के बताए उसूलों को लागू करना शुरू करती है वैसे ही वे उसकी निंदा करने में सबसे आगे हो जाते हैं अगर लोगों ने उनके यानी आंदोलन के नेताओं के इशारे करने के पहले आगे बढ़ने की जरूरत कर दी तो शायद ये तोपों और राइफलों का मुंह उनकी ओर मोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे इस तब में जहरीला अपमान दम पूर्ण घृणा और कायरता पूर्ण गालियों को जोड़ दीजिए और आप समझ जाएंगे कि सामाजिक क्रांति के रास्ते में उच्च और मध्य वर्गों के ज्यादातर युवकों से लोग आजकल क्या उम्मीद कर सकते हैं लेकिन तब आप पूछेंगे हमें क्या करना होगा झपकी करने को सब कुछ पड़ा हुआ है काम इतना है कि नौजवान लोगों की पूरी सेना अपनी समर्थ युवा ऊर्जा खपा सकती है अपनी मेधा और प्रतिभा की पूरी ताकत इस महान काम में लोगों की मदद करने में लगा सकती है हमें क्या करना होगा सुनिए शुद्ध विज्ञान के प्रेमियों अगर आप समाजवाद के उसूलों से लैस हैं अगर आप दरवाजे पर दस्तक दे रही क्रांति के वास्तविक अर्थ को समझ गए हैं तो क्या आप ये नहीं देखते कि अगर विज्ञान को नए उसूलों के साथ एकता कायम करनी है तो इसे नए साचे में ढालना होगा क्या आप ये नहीं देखते कि इस क्षेत्र में आपको उससे भी बड़ी क्रांति करनी है जैसी क्रांति 18वीं सदी में विज्ञान की हर शाखा में की गई थी क्या आप ये नहीं समझते कि इतिहास जो आज महज महान राजाओं महान राजनीतिज्ञों और महान संसदों के बारे में किससे कहानियां भरे की इतिहास को भी जनता के नजरिए ऐसी फिर ऐसी लिखा जाना है मानव जाति के लंबे विकास क्रम में जनता द्वारा किए गए काम के नजरिए से लिखा जाना है क्या आप ये नहीं देखते कि सामाजिक अर्थशास्त्र जो आज महज पूंजीवादी डकैती पर पवित्र आवरण डालने का काम करता है के मूलभूत सिद्धांतों को और इसके असंख्य अमलों को भी नए सिरे से रचे जाने की जरूरत है कि नेतृत्व शास्त्र को समाज शास्त्र को नीति शास्त्र को पूरी तरह नए सांचे में ढालना होगा गहराई ऐसी बदल डालना होगा प्राकृतिक परिघटनाओं की अवधारणा के अर्थ में भी और व्याख्या की पद्धतियों की दृष्टि से भी तो ठीक है काम में जुट जाइए अपनी क्षमताओं को अच्छे लक्ष्य के लिए समर्पित कर दीजिए खासकर अपने स्पष्ट तर्क से पूर्वाग्रहों से लड़ने में हमारी मदद कीजिए और संश्लेषण की अपनी क्षमता से एक बेहतर संगठन की बुनियाद डालने में मदद कीजिए इससे भी बढ़कर हमें रोज बरोज की अपनी बहसों में सच्चे वैज्ञानिक अनुसंधान की निर्भीकता को लागू करना सिखाइए और हमें दिखाइए कि सत्य की जीत के लिए किस तरह लोग अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं जैसा कि आपके पूर्वजों ने किया था कड़वे अनुभव से समाजवाद की शिक्षा पाने वाले डॉक्टरों आज कल या कभी भी हमें ये बताने से थकी मत की अगर जीवन और काम की यही स्थितियां बनी रही तो लोग तिल तिल कर मरते रहेंगे कि जब तक बहुसंख्य मानवता ऐसी स्थितियों में जीती रहेगी जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए विज्ञान द्वारा बताई स्थितियों के ठीक विपरीत हैं, तब तक आपकी सारी दवाइयां और इलाज बीमारी के विरुद्ध शक्तिहीन रहेंगे लोगों को इस बात का कायल कीजिए कि असल जरूरत बीमारी के कारणों को मिटाने की है और हम सबको ये दिखाइए की इन कारणों को मिटाने के लिए क्या करना जरूरी है अपने नस्तर लेकर आइए और हमारे सामने अपने अचूक हाथ से इस सड़ते हुए समाज की चीरफाड़ करके दिखाइए हमें बताइए कि विवेकपूर्ण जीवन कैसा होना चाहिए और कैसा हो सकता है सच्चे सर्जनों की तरह जोर देकर कहिए कि जिस अंग में गैंगरीन हो गया हो उसे काट कर फेंक देना होगा वरना पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा आप में से जो उद्योगों में विज्ञान लागू करने पर काम करते हैं आइए और हमें साफ साफ बताइए कि आपकी खोजों का क्या परिणाम हो रहा है जो लोग भविष्य की ओर निडर होकर बढ़ने में हिचकिचा रहे हैं उन्हें समझाइए कि मानव जाति द्वारा अर्जित ज्ञान के गर्भ में कैसे विस्मयकारी नए आविष्कार छुपे हुए हैं बेहतर परिस्थितियां पाकर उद्योग क्या कमाल दिखा सकता है मनुष्य अगर दूसरों के लिए खटने की बजाय खुद के लिए श्रम करे तो वे कितना उत्पादन कर सकते हैं कवियों चित्रकारों मूर्तिकारों संगीतकारों अगर आप अपने असली मिशन को और स्वयं कला के वास्तविक हित को समझ गए हैं तो हमारे साथ आइए अपनी कलम अपनी तोरिका अपनी छेनी अपने विचारों को क्रांति की सेवा में लगाइए अपनी भावपूर्ण शैली में या अपने प्रभावशाली चित्रों में हमारे सामने उत्पीड़कों के विरुद्ध जनता के बहादुराना संघर्षों की तस्वीर पेश कीजिए हमारे नौजवानों के दिलों में उसी क्रांतिकारी उत्साह की अग्नि प्रज्ज्वलित कीजिए जिससे हमारे पुरुखों की आत्माएं धमकती हैं। महिलाओं को बताइए कि सामाजिक मुक्ति के महान लक्ष्य के लिए अपना जीवन बलिदान कर देने वाले पति का पेशा कितना उदात्त है लोगों को दिखाइए कि उनका वास्तविक जीवन कितना भयानक है और इसकी कुरूपता के कारणों पर उंगली रखिए हमें बताइए की अगर हर कदम पर हमारी वर्तमान समाज व्यवस्था की मूर्खताएं और अपमानजनक शुद्धताएं अड़चने न डालें तो जीवन कितना विवेकपूर्ण हो सकता है अंत में आप सब जिनके पास ज्ञान प्रतिभा क्षमता या उद्यम है अगर आपके स्वभाव में सहानुभूति की एक भी चिंगारी है तो आइए अपने साथियों के साथ आइए और अपनी सेवाएं उनको दीजिए जिन्हें उनकी सबसे अधिक जरूरत है अगर आप आते हैं तो याद रखिए कि आप मालिकों की तरह नहीं उस्तादों की तरह नहीं बल्कि संघर्ष के हमराह साथियों की तरह आए हैं कि आप राज करने हुक्म चलाने नहीं बल्कि एक ऐसे नए जीवन में नई शक्ति पाने आए हैं जो भविष्य पर विजय पाने के लिए एक उत्ताल तरंग की तरह आगे बढ़ रहा है कि आप सिखाने कम और बहुतों की आकांक्षाओं को समझने ज्यादा आए हैं इसलिए आए हैं कि इन आकांक्षाओं को ऊंचा दर्जा दे सके उन्हें आकार दे सके और फिर उन्हें वास्तविक जीवन में साकार करने के लिए युवावस्था के तमाम जोश और उम्र के साथ तमाम होश के साथ बिना रुके बिना जल्दबाजी के काम में जुट जाएं तभी और सिर्फ तभी आप एक पूर्ण एक उदात और एक विवेकपूर्ण जीवन बिता सकेंगे तभी आप ये देखेंगे कि इस राह पर आपका हर प्रयास प्रचुर मात्रा में अपने फल लेकर आएगा जब एक बार आपके कार्यों और आपकी अंतश के निर्देशों में यह उदात्त एकता कायम हो जाएगी तो ये आपको इतनी ताकत दे देगी जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा लोगों के बीच रहकर उनका सम्मान और कृतज्ञता अर्जित करते हुए सत्य न्याय और समानता के लिए अनोरत संघर्ष सभी राष्ट्रों के नौजवान इससे बढ़कर किस करियर की चाहत कर सकते हैं पीते घरों के आप लोगों को यह बताने में मुझे काफी समय लगा की जीवन आपके सामने द्वंद उपस्थित कर रहा है अगर आप साहसी और ईमानदार है तो आप समाजवादियों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए आने आरोप मजबूर होंगे और उनकी कतारों में शामिल होकर सामाजिक क्रांति के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे यह सत्य कितना सीधा सता है लेकिन जब आप बुर्जुआ परिवेश के प्रभाव में पले बढे लोगों से बात कर रहे हों, तो कितने सारे झूठे तर्कों से लड़ना होता है कितने सारे पूर्वाग्रहों पर विजय पानी होती है कितनी सारी स्वार्थपूर्ण आपत्तियों को दरकिनार करना होता है आज आप लोगों से बात करने में जनता के नौजवानों से बात करने में संक्षिप्त बात कहना आसान है तर्क और कार्रवाई करने का साहस आप में चाहे जितना भी कम हो घटनाओं का दबाव ही आपको समाजवादी बनने के लिए मजबूर कर देगा मेहनतकश लोगों का हिस्सा होते हुए भी समाजवाद की विजय के लिए खुद को समर्पित नहीं करना वास्तविक हितों की गलत समझदारी रखना है अपने लक्ष्य को और सच्चे ऐतिहासिक मिशन को बीच में ही छोड़ देना है